दे भाई साहब को कथा पे माल्यार्पण भाई साहब से बड़ा ही हर्ष एवं गर्व का विषय है परम आदरणीय भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हम सभी का मनोबल बढ़ाया सुशील जी ओझा पूजन करते हुए मैं आदरणीय भाई साहब से आग्रह करूंगा दो शब्द हमारे बीच में दो शब्द भाई साहब हमेशा बड़ा संकोच रखते हैं बोलने में नहीं बल्कि करने में यकीन रखते हैं ऐसा ही संपूर्ण जीवन हमारे बनवारी लाल जी छ्योति का रहा है कोलकाता महानगर के समस्त नागरिक इस पूरे महानगर में अगर किसी संस्था ने कोई भी अच्छे कार्य के लिए बीड़ा या संकल्प लिया है तो आपका समर्थन उस संस्था को मिला और सबसे बड़ी बात कि किसी भी संस्था में किसी भी पद को लेने के लिए ये कतई इच्छुक नहीं, नहीं जीवन में संकल्प लिया हुआ है कि मैं कोई भी संस्था में कोई पद नहीं लूंगा ऐसे हमारे बनवारी लाल जी सोती के लिए आप सभी से आग्रह कृपया करतल धोनी द्वारा हम आपका हार्दिक अभिवादन वंदन करते हैं आप पधारे हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय हमारे बीच में विप्र समाज की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भक्तमाल की कथा आज यहाँ हो रही है ऐसे ऐसे भक्तों की कथा हम सुनते हैं उसी प्रकार से एक विप्र समाज के जिस प्रकार से आदरणीय गुरुजी ने कहा संतों की चरणों की रज की सेवा इसी प्रकार से ब्राह्मणों की रज की सेवा करने के लिए तत्पर हमारे समाज गौरव श्री सुशील जी ओझा हमारे बीच उपस्थित है आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे समाज यहाँ पूरे मानव समाज के लिए एक ऐसा संदेश एक ऐसी बात जिससे हम सभी उत्साहित होकर शुभ कार्यों के लिए प्रभु भक्ति के अंदर में अपने को लीन करके अपनी मुक्ति के लिए हम प्रयत्नशील हों हम चाहेंगे सुशील जी ओझा से कि उनके उद्गार हम सुने सुशील जी ओझा आज हम सब यहाँ पर ईश्वर की ऐसी मनुकंपा है कि सदगुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ है और इनके श्रीमुख से विगत तीन चार दिनों से भक्तमाल की कथा अविरल यह कथा की गंगा प्रभावित हो रही है मैं समझता हूं इस बीच में और अन्य किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी की आवश्यकता तो। नहीं सिर्फ आवश्यकता एक ही बात की है कि जो बात बार बार आती है कि विप्र समाज और ब्राह्मण समाज देश इस समय जिस परिस्थिति से जूझ रहा है जिस तरह की देश के अंदर आशुरी शक्तियों का उदय पिछले कई वर्षो से हुआ हुआ है कौन राह दिखाएगा जिस तरह की जाति जातीय संकीर्णता खंड खंड में हमारे सारी भावनाओं को कर रही है इसमें एकमात्र ये ब्राह्मण समाज का दायित्व तो है कि वो आगे बढ़कर आए और दिशा दिखाए हमारी ये गुरुदेव जो यहाँ बैठे हैं ये अपने कोई व्यक्तिगत किसी स्वार्थ से किसी काम से नहीं आए बल्कि आपने सुना कि यहाँ पर यह आपसे निवेदन किया जा रहा है कि उन लोगों के लिए मदद करिए जिनको शायद गुरुदेव जानते तक भी नहीं है मानव सेवा के लिए और ब्राह्मण का यह नियति और परंपरा दोनों दृष्टियों से यह ब्राह्मण समाज का दायित्व तो है कि वो देश को सही राह दिखाए विश्व को पूरे धरती को अपना घर मानते हुए सर्वे भवंतु सुखने की बात लोग जातिवाद की बातें करते हैं अरे ब्राह्मण समाज तो वो समाज है जिसके ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करते करते उनके शरीर पर पेड़ पौधे उग गए उनके मांस जानवर खा गए और जब प्रसन्न होकर के और भगवान ने उनसे पूछा कि वर मांगो तो उस जो परंपरा में अभी यहाँ डॉक्टर संजय कृष्ण जी सलील जी बैठे हैं उस समय जो ऋषि मुनि थे ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे आश्रम को हाईटेक कर दो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे चेलों को खूब समृद्धशाली बना दो उस महान ऋषियों ने भगवान से मांगा कि मुझे ये वर दो कि सब सुखी रहे सर्वे भवंतु सुखी उस ब्राह्मण समाज को आज क्या हो गया है हमको आगे आना चाहिए हम आगे आकर के और पूरा मानव समाज हमारा परिवार है हमारा भाई है और हम भारत की परंपरा को आगे बढ़ाएं और ये ऐसे हमारी एक विडंबना है कि जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो हम उसकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते और पहचान भी लेते हैं तो पता नहीं तरह तरह के ब्लॉकेट होते हैं मन में कि हम स्वीकार नहीं करते मैं बंगाल की इस धरती पर आप सब हैं नरेंद्र जिस समय यहां हुआ करते थे उस समय शायद लोगों ने नरेंद्र को इतना नहीं पूजा और नरेंद्र के जाने के बाद हर गली चौराहे और मोहल्ले में स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां हम लगा रहे हैं हम उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है लाभ तो ये होने वाला है कि नरेंद्र के रूप में न जाने कौन व्यासपीठ पर कब सामने आपके बैठा है और अपने श्रीमुख से गंगा प्रभावित कर रहा है हम उससे लाभ लें उनके ये संसर्ग ये समय बार बार दोस्तों नहीं आने वाला है और ये एक अद्भुत हमारा समय इस समय है ये संयोग है कि डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति और पूज्य महाराज जी जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक एक पल का हमको लाभ लेना चाहिए और जहाँ तक कि ये पोलियो और ये जो नारायण सेवा संस्थान ये सारे जो सेवा की बातें हैं ये सब तो बहुत छोटे काम हैं अगर ऐसे लोग हमारे साथ और हमारे सामने हैं तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें बहुत आसानी से पूर्वक हो सकती है एक एक साधारण से व्यक्ति के रूप में ये बनवाई लाल जी शर्मा यहाँ खड़े हैं दिखने में बहुत साधारण है लेकिन असाधारण व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने जीवन में 5000 हजार लोगों के आंखों के ऑपरेशन फेको सर्जरी से निःशुल्क करवा दिए जिस व्यक्ति ने ये पोलियो के लिए राजस्थान के जिलों में कैंप लगा करके और पोलियो के ऑपरेशन भारत का कोई ऐसा शहर बाकी नहीं जिस शहर में स्कूल कॉलेज धर्मशाला मंदिर ऐसे कोई सेवा का काम नहीं इनके गांव में पैतृक गांव गया एक बार महाराज जी तो वहाँ मुझे देखने को मिला कि एक धर्मशाला मुझे ले गए वो भी ये नहीं ले गए और इनके कुछ लोग की देखिए ये सलमा जी ने बनवाई है उस धर्मशाला के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था हरिजन धर्मशाला मैंने कहा हरिजन तो भाई साहब ने हंसकर कहा कि साहब हम हरिजनों को साफ स्पर्श नहीं करेंगे हम उनको अपने घर में नहीं आने देंगे तो उनके बेटे और बेटियों के हाथ पीले बेटियों के कैसे होंगे उनकी शादी कहाँ होगी और एक ब्राह्मण व्यक्ति ने एक हरिजन धर्मशाला का निर्माण करके और उसको वहाँ सम्मित किया हुआ है 100 सौ गौशालाओं में सेठ बनाने का संकल्प ऐसे असंख्य काम एक व्यक्ति कर सकता है तो ये तो प्रेरणा पुंज है डॉक्टर सलील तो इनके द्वारा तो न जाने कितने बनवारी लाल जी शर्मा इन्होंने तैयार किए होंगे और कितनों का आशीर्वाद दिया होगा तो मैं समझता हूँ कि बंगे गुजरगोर समाज की जो अभिलाषा है भवन निर्माण की कल रामोतरा जी शर्मा का यहाँ वक्तव्य हो रहा था आप ये तो तय मान लो कि भवन निर्माण निश्चित है कि बहुत हो गया हो गया, गया।, गया।, गया।, गया।, गया। सदगुरु को बार बार में नमन करते हुए और यहाँ जो भी लोग खड़े है इनसे एक ही अनुरोध करते हुए दोस्तों कोई जाति नहीं कोई विषय नहीं हमारे हम एक मानव धर्म और सनातन धर्म से बड़ा विश्व का दूसरा कोई धर्म नहीं है हम सब उसके अनुयाई हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए और अभी आने वाला जो समय है इस समय का ये एक डेढ़ महीने का इसमें सब लोग मैं जिस और संकेत कर रहा हूं मैं खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता इस मंच से लेकिन आने वाले समय में आप सब बहुत सक्रियता के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान करिए और उचित और गुणी लोगों को अवसर प्राप्त हो ये आशीर्वाद ईश्वर से चाहते हुए मैं पुनः माइक समर्पित करता हूँ हमारे सतपुत बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील जी को जो कृष्ण के हैं वो कृष्ण के हो जाए बंगभूमि हमेशा से भक्ति का क्षेत्र रही है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी यहाँ जिन्होंने अवतरित होकर उनके साथ एक बात और थी अगर वो कहीं चलते थे तो समाधिअस्त तो हो जाते थे और एक विवाह में किसी भक्त ने उनको बुला लिया कि आदरणीय आपके बिना आशीर्वाद के कन्या विदा कैसे होगी और बड़े आनंद के साथ वो गए और विवाहिक कार्यक्रम चल रहा था अचानक किसी ने आवाज लगा दी हरी तुम्हें जे कोता है अब बस हरी नाम सुनने को भर था कि वहाँ विवाहिक कार्यक्रम तो रुक गए और संकीर्तन आरम्भ हो गया हरी बोल हरी बोल हरी बोल इस प्रकार से एक नाम स्मरण से एक नाम हमारे कर्ण में आ जाए वैसी ये भूमि है निश्चित तौर पर वृंदावन और बंगाल ये एक दूसरे के पूरक स्थान है और बंगे गुजर्ग और समाज के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करके उस धरा के भक्ति के चरित्र को यहाँ साकार करने का प्रयास किया मैं समझता हूँ कि ऐसे अनेकों कार्यकर्ता जिनकी आज मैं मंच से अगर उनके कार्यों की प्रशंसा न करूं तो निश्चित तौर पर आज का यह चर्च चतुर्थ दिवसीय कार्यक्रम धीमा रह जाएगा अधूरा रह जाएगा ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हमारे गोपाल जी सुरावत, राधे श्याम जी पंचारिया आसकरण जी बच्च राजकुमार जी उपाध्याय गौरीशंकर जी उपाध्याय श्याम जी गणेश जी ऐसे तमाम लोग दीनदयाल जी रामौताजी तो हमारे संरक्षक हैं ही ऐसे तमाम कार्यकर्ता जी साखी जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ इन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित भाव प्रदर्शित करता हूं मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय रामोतार जी शर्मा जी को माइक स्व कल मैं कहा था आप लोगों के भाई मेरा ड्राइवर जो है वो आपका भरत जी तिवारी है और धक्का लगाने वाले सुशील जी हो जाए, तो आज दोनों ही धक्का पे लग गया गाड़ी भी चल गई इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ और इनका मेरे तरफ से आप सब लोग तालियां बजा के ये मतलब ऋषि मुनि का संतान तो हम लोग हैं लेकिन ये अवतार दो हैं अवतार दो हैं तो ये अवतार लोग को आप कम से कम क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलने को मेरे को बोला गया है तो इतना में ही आप लोग स्वीकार करके इनका दोनों का आप लोग अभिनंदन कीजिए सभी को प्रणाम सभी का हार्दिक प्यार प्रेम बना रहे मैं रामोकार जी शर्मा जिन्होंने अपने तरफ से नारायण सेवा संस्थान को ग्यारह हजार रुपये की सेवा राशि प्रदान की मैं अनुरोध करूंगा संस्थान के की कृपया और इनकी धर्मपत्नी ने पाँच हजार रुपये की राशि नारायण सेवा संस्थान को प्रदान की आप प्रदान करें जोरदार ताली बजाकर करेंगत करें अब मैं और अधिक कार्यक्रम में बाधा न बनते हुए आप सभी भक्तों का सादर प्रणाम अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हमारे श्री बल्लभ जी ओझा संजीव जी ढांचोलिया आप सभी का स्वागत आभार अभिनंदन आरती करने आर्ति के लिए आप लोग तैयार रहे की आरती श्री भक्ति जी जि की जय भोल भाल जिगे श्रवण पठन पाठन कर सुफल जन्म की जय भोल त्र जानो कत्र जानो हरि से भाव अधिक प्रिय हरि से भाव अधिक प्रिय संतन प्रति मानो बोलो भद्रम की हरि महिमा निज मुख दे परी माल यथा भगन भगत के चरित्र सदा गे भ माल दिने भक्त स्वरूप पाले जि समझ नरे पावे जा विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्प शांति शांति देवी शांति शामा शांति दे दी हरिओं जगद जगमेन्द्र देवा तीन धर्मा सन्नो तेना सचिज पूर्व साध्यादेवा सुबंधपुष्प्प्पा यहाद्पाजलिया दत्त घृण परमेश्वर मंत्रपुष्पाजलिर्समर्पयाम श्रीमद्भक्तमी बोलिए श्री अक्षदास जी महाराज की जय बोलिए श्री नारायण दास जी महाराज की जय बोलिए श्री गोस्वामी नावादास जी महाराज की जय बोलिए श्री संतरादास जी महाराज की जय जय जय श्री राठ जाए सभी अपने स्थान पर बैठे जय जय भगवती मान जय जय बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो जी जी जी जी वृंदावन से पधारे आदरणीय श्री राम दास जी महाराज जो विशेष तौर पर भक्तमाल की कथा सुनने के लिए पधारे हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पांच मिनट में अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें क्योंकि फिर आगे कथाक्रम प्रारंभ हो आदरणीय श्री राम कपूरदास जी चित्रकूटी जी महाराज बोलिए श्र वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्रीरा श्रीशीताथ साररंभा श्रीरामानंद श्री मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा छाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति गुरु चतुर्नाम वपु इनके पद वंदन किए नाशतने अनेक बोलिए भक्तवशल भगवान की जगदगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की श्री अग्रदेवाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्री ठाकुर जी की कृपा से बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर बैठ कर के महर्षि गौतम सेवा संस्थान के माध्यम से नारायण सेवा संस्थान के लिए ये श्रीमद भक्तमाल की कथा हो रही है हमारे पूज्यश्री डॉक्टर संजय सलील जी कथा के माध्यम से हम लोगों को आनंदित कर रहे हैं मान सरोवर की यात्रा भी करने जा रहे हैं 16 मई से 23 मई तक इसके पश्चात श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा भी करने जा रहे हैं आप सब लोग अपना अपना सहयोग प्रदान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे देखिए जब तक हमारे जीवन में संत की कृपा नहीं होती है सदगुरु की कृपा नहीं होती है तब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलती है क्योंकि मुझे पांच मिनट में ही अपनी बात को समेटना है तो बाक बिहारी जी की एक छोटी सी चर्चा पांच मिनट के अंतर्गत ही निवेदन करूंगा श्री धाम में बाके बिहारी जी विराजमान हैं। एक अलीगढ़ का एक ब्राह्मण प्रत्येक एकादशी को आता दर्शन करने नियम था उसकी एक बच्ची थी सयानी हो चुकी थी विवाह के योग्य हो चुकी थी आजकल की बात है लोग दहेज ज्यादा मांगते हैं इसलिए बेचारा बहुत परेशान था किसी से उसने कुछ पैसे उधार लिए लिखत पढ़त कर करके कि जैसे ही मेरे पास में वो धन आएगा मैं आपको वापिस कर दूंगा लिखत पढ़त कर करके और उसने ले लिया उसकी कन्या का विवाह हो गया समय आने पर उसके पास में जो पैसा आया उस व्यक्ति को चुकता कर दिया लेकिन चुकता की जो रसीद है पावती रसीद है उसने नहीं ली और वो व्यक्ति ऐसा था बहुत बेईमान। कुछ समय के बाद में उस व्यक्ति ने पंडित जी से कहा पंडित जी वो कन्या के विवाह के लिए जो पैसा लिए थे वो वापिस करो बोले भैया मैंने तो आपको पैसा सब वापिस कर दिया है बोले नहीं किया है क्या प्रमाण है ब्राह्मण देवता तो विश्वास करके दे दिए थे उसने पुलिस में जाकर के अभी की घटना पचास साल के अंतर्गत की बात है अभी की घटना है पुलिस में जाकर के उसने शिकायत कर दी पुलिस वाले उसको पकड़ करके ले गए पूछताछ की क्यों भाई तुमने पैसा लिया था बोले हाँ कन्या के विवाह के लिए लिया था वापस किया बोले हाँ मैंने वापस किया बोले ये तो कह रहे कि हमको नहीं दिया है और तुम कह रहे हो दिए हैं भाई तुम्हारा कोई गवाही है अब वो बेचारा घबरा गया कि मैं तो किसको बताऊं उसके मुंह से निकला कि भाई भिवा... मुझे तो कुछ पता नहीं है लेकिन मेरे गवाही तो बाक बिहारी जी है उसके मुंह से ठाकुर जी का नाम निकल आया उन्होंने कहा तो ठीक है बिहारी जी को लेकर के आओ उन्होंने सोचा किसी व्यक्ति विशेष का नाम है उस बिहारी को बुला करके लाओ गवाही दे और केस जाकर के अदालत में पहुंच गया अब वो दर्शन करने के लिए आया बिहारी जी के खूब रोया बोले हे बिहारी जी मैंने आपका नाम लिया है गवाही में अब आप ही गवाही देंगे नहीं तो बस मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अब आप जाने और आपका काम जाने वो ब्राह्मण देवता गया अदालत में पहुंच गया तारीख के समय और बोले तुम्हारा जो गवाही है बिहारी हाजिर हो बहुत देर हो गई बोले अभी तक तुम्हारा गवाही आया नहीं बोले महाराज आ रहा होगा थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो दो तीन बार आवाज लगाई गई कोई नहीं आया बात समझ में नहीं आ रही थी बोले देखो अब अंतिम आवाज लगाई जा रही है अगर तुम्हारा गवाही आया गवाह दे दिया तो ठीक तो है और नहीं तो बात बिगड़ जाएगी बाहर आवाज लगाया चपरासी ने बिहारी हाजिर हो इतने में ही बाकी बिहारी जी एक वृद्ध का रूप धारण करके बोले भैया बिहारी हाजिर है भीतर पहुंच गए अब पंडित जी देख रहे भैया ये कौन बिहारी जी आए गए हैं जज ने सारी बात पूछी अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो नहीं बता पाता बाकी बिहारी जी उस वृद्ध के रूप में सारी बात प्रकट कर दी इन्होंने पैसा लिया था इन्होंने पैसा दिया इस समय दिया ऐसे दिया इतने पैसे थे ऐसे थे पूरा डिटेल सारी बात एक एक करके और बोले इनके रजिस्टर में चढ़ा हुआ है जाकर के देख ले पावती भी है ये तो पंडित जी थे विश्वास के कारण कुछ भी नहीं लिया दिया लेकिन इन्होंने पैसा चुपता कर दिया इंक्वायरी हुई पूरी बाद में पता चला कि वास्तव में पैसा दिया गया अब वो व्यक्ति ब्राह्मण देवता तो रो रहे थे गवाही देकर के चले गए और बाहर होते ही पता नहीं कहां गए किधर गए बाहर आकर के देखा वो रो रहे जज ने कहा कि तुम्हारा फैसला हो चुका है भाई तुम जीत गए तुमने पैसा दिया है लेकिन रो क्यों रहे हो बोले जज साहब मेरा कोई गवाही नहीं था मैं हमेशा बाके बिहारी जी के पास में जाता था दर्शन करता था इस संसार में मेरा कोई नहीं है उसने झूठा ही इल्जाम लगा करके और इस तरह से किया था मेरे मुंह से निकल गया गवाही बाके बिहारी जी है तो स्वयं साक्षात वृंदावन से बाके बिहारी जी इस में आए जज उतर करके आया और ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ गया बोले भैया आज से ये नौकरी भी मैं त्याग करता हूं बाके बिहारी जी तुम्हारे लिए गवाए देने के लिए आए और मैं कुर्सी पर बैठा रहा चलो पंडित जी मुझे भी बाके बिहारी जी का दर्शन कराओ। उसने रिजाइन दे दिया त्याग पत्र दे दिया जज ने और आकर के बाके बिहारी जी का दर्शन किया और दर्शन करके वो संत के रूप में जज स्वामी के रूप में वृंदावन में रहे जिंदगी भर और बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में कोई नहीं होता है उसके जीवन में बांके बिहारी होते हैं इसलिए हम लोग ठाकुर जी का ही आश्रय लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अब हमारे पूज्य श्री सलील जी महाराज श्रीमद भक्तमाल की कथा सुनाएंगे हम लोग श्रवण करेंगे हम तो सुनने के लिए आए थे हमें भी दो चार मिनट समय सेवा के लिए दे देते हैं कि कुछ बोलो हम क्या बोलें और आप सब लोग जो है भक्तमाल की कथा का आनंद लेंगे श्रीमद भक्तमाल का जो ये ग्रंथ है ये अद्भुत ग्रंथ है श्री नाभागो स्वामी जी ने बनाया है भक्तों के चरित्र हैं सत्युग त्रेता द्वापर कल के भक्तों के चरित्र हैं अध्ययन करजिए चिंतन कीजिए मनन कीजिए अपने घर में रखिए गीता रामायण भागवत भक्तमाल आज आप पढ़ेंगे कल आगे चल करके बच्चे पढ़ेंगे सबका कल्याण होगा इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाणी को विश्राम जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर के, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम गजराज ने भी अपनी सूर उठाई थी रक्षा के लिए द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए थे ठाकुर जी ने रक्षा किया हमारी भी ठाकुर जी रक्षा करेंगे किशोरी जी रक्षा करेंगी प्रेम से बोलिए जय जय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वास्देवायो वंशी विभूषित करार नवनीतता भाद ब फलाधरो पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदष्णमी तत्व न जाने मनोजपुरल्यगम जितेन्द्रिम बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मज बानरयुत मुख्यम श्रीरामदूत प्रपते आपुदापहर्ता लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूय नमा इं प्रभत मपेत कृत्यम दैपायरह काजुहवा तर पुत्रेतमयतया तर्व तर विने मुनिमस्मे सच्चिद नंदूपा विश्वोत्पत्ति तवे तापत्र विनाशा श्रीकृष्णा वो नम गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्सक्षात्ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माचो बुलबाल कृष्ण लाल की श्रीमद्भक्तमाली शिवा के विहरि जय, जय जय श्री राधे To the Vietnam. भक्तमाल कथा आज विश्राम दिवस संस्कार के माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त इस कथा का, का श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को स पीठ से रात राद। बहुत से लोगों के जीवन में एक घबराहट होती है कि हम प्रारंभ प्रारंभ करें होगा कि नहीं होगा हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी बहुत से लोग केवल सोच के ही काम का बीड़ा नहीं उठाते एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी निराश होना नहीं सोचा जिसने 21 वर्ष की अवस्था में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और उस वार्ड मेंबर के चुनाव में उनको पराजय हासिल हुई हार हासिल हुई 21 वर्ष की अवस्था में 22 वर्ष की अवस्था में व्यापार करना चालू किया व्यापार भी नहीं चला 27 वर्ष की अवस्था में तलाक हो गया घर से साथ भी पत्नी छोड़कर चली गई बत्तीस वर्ष की अवस्था में संसद का चुनाव लड़ा वो चुनाव भी व्यक्ति हार गया कोशिश फिर भी नहीं छोड़ी सैतीस वर्ष की अवस्था में कांग्रेस का सीनेट का कोई चुनाव था वो लड़ा वो व्यक्ति वो भी हार गया फिर बयालीस वर्ष की अवस्था में फिर बयालीस वर्ष की अवस्था में संसद का चुनाव लड़ा वो व्यक्ति फिर हार गया सैतालीस वर्ष की अवस्था में मेरे भाई बहन उस व्यक्ति ने फिर चुनाव लड़ा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और व्यक्ति सैतालीस वर्ष की अवस्था में वो व्यक्ति फिर हार गया लेकिन उसने उसने कोशिश जारी रखी और 51 वर्ष की अवस्था में उसने चुनाव लड़ा और वो अमेरिका का राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन बन गया हमारा मेरे भाई बहन व्यक्ति कोशिश करे कोशिश करे सफलता मिलती है और हम तो जिस कुल में हुए हैं ब्राह्मण कुल में और मुझे गर्व है ब्राह्मण में भी जो गुर्जर और समाज का मैं ब्राह्मण हूं और मेरे समाज के लोग ही इस कार्यक्रम को करा रहे हैं महाराज कल से मैं सुनना हूं या जिस दिन से मैं एयरपोर्ट से आया हूं एक ही बात सुनने को मिल रही है महाराज यहां एक भवन बनाना है बनेगा कि नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा चेष्टा तो कर। चेश्टा करो चेष्टा करो चेष्टा करो ठाकुर तुम्हारे साथ में दूसरी बात व्यक्ति करता है तो ये व्यक्ति वो आगे बढ़ता है आज, आज जिस, जिस संस्थान, के संस्थान के लिए हम कथा कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान उस उस संस्थान के श्री मानव जी श्री कैलाश मानव जी जिन्होंने एक एक मुठ्ठी आटा मांगकर इस संस्थान को प्रारंभ किया इस संस्थान को प्रारंभ किया और आज ये संस्थान इस स्थिति में पहुंचा है कि हजारों लोगों का इलाज हो रहा है लाखों लोगों का ऑपरेशन हो गया संस्थान में लेकिन फिर भी एक लंबी लिस्ट बाकी है मेरे भाई बहन आप लोग जो सेवाएं देते हैं उन सेवाओं से बच्चों का ऑपरेशन होता है मेरा निवेदन है कलकत्ता के लोगों से संस्कार के माध्यम से अपनी अपनी सेवाएं दे सकते हैं अगर बच्चों का ऑपरेशन सफल हो गया तो मैं समझूंगा मेरा कलकत्ता में आना भक्तमाल की कथा करना मेरा सफल हो आइए मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं ये जो भक्तों की माला है इसमें ये जो माला है ना मेरे हाथ में ये भक्तों की माला है उस दिन मैंने आपसे कहा था इस माला में चार चीजें हैं सूत्र मनिया सुमेरु और ये फुंदना ये जो ये जो जिसमें ये मुनिया पिरोए गए हैं ये भक्ति है ये, ये मुनिया भक्त हैं, भक्ति ही भक्तों को एक सूत्र में बांधती है भक्ति सूत्रों को नहो ये भागवत का सिद्धांत है और जीव को जीव को भगवान कैसे मिलते हैं जब तक जीव के जीवन में गुरु नहीं होंगे कथा आप सुनोगे जिसमें स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं तुमसे गले नहीं लगूंगा जब तक कि तुम किसी संत के पास जाकर शरणागति स्वीकार नहीं करोगे और ये चौथी चीज फुंदना ये साक्षात ठाकुर है भगवान है चार चीज भक्तों की माला में है भक्ति सूत्रों पर उन्नत हो ऐसे ही देखो भक्ति का सिद्धांत है मेरे भाई बहन भक्तमाल का सिद्धांत है जिसने भगवान को प्राप्त किया है उसने भगवान से कुछ ना कुछ अपना नाता जोड़ा है संबंध जोड़ा है और जिस व्यक्ति ने केवल कोरा कर्मकांड किया है ठाकुर फिर दूर ही रहते हैं एक, एक एक संत हुए जिनका नाम बाबा विठ्ठलदास जी महाराज बाबा विठ्ठलदास जी ने भगवान से अपना नाता जोड़ा और जानते हो नाता भी क्या जोड़ा भगवान को अपना बेटा मानते थे मेरे भाई बहन अगर संबंध जोड़ना है नाता जोड़ना है तो परमात्मा से जोड़ो ठाकुर से जोड़ो लोगों से संबंध ना जोड़ने की चेष्टा करो जो संबंध बनाना है भगवान से बनाओ जो कहना है ठाकुर को कहो और भगवान ने तो यहां तक कहा है अगर तुमको अगर गाली भी देनी है तो मुझको तुम्हारी गाली भी लेने को मैं तैयार हूं भगवान को गाली पे गाली दिए जा रहा था और भगवान मुस्कुरा रहे थे। बड़ी विचित्र बात है। किसी को कोई गाली दे तो वो मुस्कुराएगा कि मारेगा। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे सबको क्रोध आ रहा था युधिष्ठिर ने कहा कि सभी बात तो बताओ कि तुमको गाली दे रहा है और तुम हस रहे हो मुस्कुरा रहे हो भगवान ने बड़ी मजे की बात कही भगवान ने कहा दादा ये जो गाली दे रहा है ना ये गाली होठ से नहीं दे रहा, ये गाली दिल से दे रहा है ये गाली दिल से दे रहा है ऐसी गाली मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है प्रभु अगर गाली भी देनी है भगवान कहते हैं कि मुझको दो दिल से दो अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप भगवान का स्तुति छोड़कर गाली ही देना चालू कर दें भक्तों की बात है भगवान को अपने भक्तों के मुंह से हर चीज अच्छी लगती है भई भैया बातें नहीं करें मैं समझता हूं कलकत्ता में भक्तमाल के लिए इससे अच्छा माहौल नहीं बन सकता और भक्तमाल की कथा चौड़े में होती भी नहीं है वही श्रोता होते हैं जो ठाकुर के भक्त होते हैं भक्तमाल के रास्ता चलते हुए भक्तमाल के श्रोता नहीं होते महाराज हाँ तो वैष्णव ही भक्तमाल को सुनते हैं भक्ति ही सुनने के लिए श्री विठल जी उन उन्होंने भगवान से संबंध जोड़ा भगवान से नाता जोड़ा भगवान को बेटा मानते और ध्यान में भगवान की निकुंज की लीलाओं का दर्शन करते थे ऐसे श्री विठलनाथ जी थे श्री बाबा विठलनाथ जी ध्यान में उन लीलाओं निकुंज की लीलाओं का देखो भगवान की एक निकुंज की लीला होती है एक नित्य निकुंज की लीला होती है एक निवृत्त नित्य निकुंज की लीला होती है तो निकुंज की लीलाओं का दर्शन करते थे ऐसी उनकी भावना थी कहते हैं एक बार घर के बाहर बैठे थे भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे एक मनिहारिन मनिहारिन समझते हूं राजस्थान हाँ चूड़ी बनाने वाले बहुत अच्छी बात राजस्थान के लोग जानते हैं चूड़ी घर घर पहनाने के लिए आती मनिहारिन तो एक एक मनिहारिन आई बाबा से कहती बाबा चूड़ी पहना दो बहुओं को हां जा पहना दे चूड़ी पहना के आ जा मैं बाहर बैठा हूं पैसा लेके जाइ ठीक है अंदर चूड़ी पहनाने चली गई और जब चूड़ी पहनाकर जब लौट कर आई तो बाबा से कहती है लाओ बाबा पैसे मैंने आठों बहुओं को चूड़ियां पहना दी बाबा बोले आठ बहू बो। मेरे तो सात ही पुत्र हैं और साथ ही मेरी बउए हैं बाबा आठ बहु को पहना के आई हूं झूठ बोलूंगी क्या आठ के हिसाब से पैसे दे बाबा ने आठ के हिसाब से पैसे दे दिए वो चली गई बाबा से कोई झूठ बोलता नहीं था बाबा से झूठ बोलता नहीं था गांव में बस बाबा सोचने लगे कि ये इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं आठ को पहना कर आई हूं बहुए तो साथ खैर छोड़ो हो सकता है रात को जब सोए है सोने से पहले ठाकुर का चिंतन करते थे देखो मैंने उस दिन आपसे कहा था कथा में शायद आपको याद हो जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है उसको मानसी पूजा ठाकुर की करनी चाहिए ठाकुर का चिंतन करना चाहिए मन से मनन करना चाहिए हाँ। कहते हैं जब जैसे ही चिंतन मन करने लगे किशोरी जी आई ध्यान में किशोरी जी आई किशोरी जी ने कहा बाबा मैं आपसे नाराज हूं क्यों नाराज क्यों है बोले, बोले आप, आप। कन्हैया को क्या मानते हो बोले मैं उनको बेटा मानता हूं एक बात बना बताओ जब आप उनको तो अपना बेटा मानते हो तो मैं आपकी क्या हुई बाबा ने कहा हिसाब से तो मेरी बहू ही हुई तो किशोरी जी कहती हैं बाबा मुझको दुख हुआ मुझको दुख हुआ आप उनको ही अपना बेटा मानते हो मुझको आप बहू नहीं मानते हो क्या आपकी बहू सात ही बहू है क्या मैं आपकी आठवीं बहू मैं नहीं हूं आपकी क्या मैं आपकी किशोरी मैं तो भूल गया था बहू अब गलती नहीं होगी अब गलती नहीं होगी कहते हैं अगले दिन सवेरे बाबा मनिहाटी के घर गए पर कहते हैं गलती हो गई मुझसे मेरी आखिरी बहू है और देख सुन ले सब बहुओं के लिए पीली चूड़ी लेकर आई हो लेकिन मेरी एक बहू है उसको पीली नहीं उसको तू नीली चूड़ी पहन हो दूसरी बहू को है क्योंकि किशोरी जी नीलांबर ही पहनती है और मेरे ठाकुर पीतांबर पहनते हैं लोग पूछते हैं ठाकुर पीताम्बर क्यों पहनते हैं किशोरी जी नीलांबर क्यों पहनती हैं अरे मेरे भाई बहन किशोरी जी का रूप कैसा है तप्त कांचन गौरांगीम तप्त कांचन गौरांगीम जब सोने को म किया जाता है और गरम सोना जिस रंग का होता है ऐसे ही ऐसे ही मेरी किशोरी जी का रूप था तो जिस तरह किशोरी जी का रूप था उसी रूप के मेरे ठाकुर पिताम्बर पहनते हैं और ठाकुर का रूप कैसा है नीलाम्बुज श्यामल को मलांगम श्री राधा समारोपित वाम भागम मेरे ठाकुर कैसे हैं मेरे ठाकुर नीलाम बुझ है तो जो ठाकुर का रूप है उस रूप के वस्त्रों को हा किशोरी जी पहनती है भक्त मान भक्ति के तत्वों का वर्णन किया बहुत सी बातों का निषेध भी बताया बहुत सी बातों का निषेध बताया कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं अगर आपसे अपराध हो जाए आपसे किसी तीर्थ में अपराध हो जाए क्या किसी अन्य क्षेत्र में अपराध हो जाए तो किसी तीर्थ, तीर्थ में जाना चाहिए तीर्थ में जाते ही अपराध नष्ट हो जाता है अगर, अगर तीर्थ में अपराध हो जाए तो भैया तीर्थों में जो प्रयाग है प्रयागराज जो है वहां जाने से तीर्थों में किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है अगर प्रयागराज में जाने पर अगर पाप हो जाए अपराध हो जाए तो उसकी निवृत्ति कैसे हो तो प्रियादास जी कहते हैं बोले भैया धाम में आ जाए धाम बोले वृंदावन अयोध्या भैया धाम है जहां पर ठाकुर नित्य विराजित रहते हैं नित्य विराजित रहते हैं बोले अगर धाम में अगर अपराध हो जाए तब क्या हो धाम में अपराध हो जाए तब क्या हो तो बोले भैया ठाकुर की सेवा कर ठाकुर की सेवा कर ले बोले ठाकुर की सेवा में अगर अपराध हो जाए तब का किसकी शरण में जाए तो कहते हैं अगर ठाकुर की सेवा में अपराध हो जाए तो नाम महाराज की शरण में जाना चाहिए महाराज हमारे यहां नाम को नाम महाराज कहा गया है जो नाम लेते हैं नाम महाराज का नाम महाराज की में चला जाए अगर नामहापराध हो जाए तो नामहापराध हो जाए तब उसकी निवृत्ति तो संभव नहीं है उसकी निवृत्ति संभव नहीं है इसलिए कलयुग में कलयुग में महात्माओं ने जो तरीका बताया केवल एक तरीका नाम के द्वारा चैतन में अभी बंगाल की बात कर रहे थे भरत भैया बंगाल की भूमि बंगाल से और वृंदावन का कितना संबंध है इस दुनिया जानती है बंगाल की भूमि से ही चेतन महाप्रभु ब्रज में गए और अन्य संत रूप सनातन भट्ट रघुनाथ ये जितने भी गोस्वामी हैं छह गोस्वामी ये सब बंग की भूमि से गए महाप्रभु प्रचार कर रहे थे बुरा मत मानना बंगाल वालों यहां पहले अभी की बात नहीं कर रहा माछिर झोल पे जाओ बस सौ पे जाओ है ना खाने में अगर माछिर झोल अगर नहीं है तब तो खाना खाना नहीं है महाप्रभु ने कहा माचिर जोल छोड़ो बोलो ओ तो रख्रभु मन कर लो एना ते की बोली तो महाप्रभु बोलो सबा के एक क्ष को माचिर जोर खे जाओ हरि हरी जाओ बोलो राधे राधे माचिर झोल, खे जाओ हॉरी हॉरी बोले जाओ ये महाप्रभु ने कहा ऐसा मत समझना कि महाप्रभु ने माचिर झोल का प्रतिभान किया ना पहले उसका मंडन किया फिर खंडन कर दिया क्योंकि महाप्रभु जानते थे महाप्रभु जानते थे कि एक बार ये हरिबोल के चक्कर में लग गए सुबह तुम ना तुमरा कि महाराज आमीन गई चलो कन्हे आपनी नहीं बोल लोन की ये तो बड़े लोग कथा आमकुम कथा करी। चैतन्य महाप्रभु के परिकर जब ब्रज में जाने लगे महाप्रभु ने सबको बुलाया मुझसे कल बहन कह रही थी महाराज आप यहाँ कलकत्ता में हो तो बंगला में कथा करो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुनने वाले आप ही लोग नहीं हैं दुनिया कथा सुन रही देश में नहीं विदेश में भी कल एक मस्कट से फोन आया वहां के गुजराती वैष्णव कथा सुन रहे हैं बैठकर हांगकॉन्ग से फोन आया वहां से भी कथा लोग सुन रहे हैं तो इस संभव नहीं है इसलिए मैं शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में ही बोलने की चेष्टा करता हूं कि जो हिंदी भी नहीं समझ सके ढंग से उनको कथा समझ में आ जाए बहुत ध्यान देना जब महाप्रभु के परिकर जब ब्रज में जाने लगे महाप्रभु ने सबको बुलाया रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोस्वामी को बुलाया आप लोग ब्रज में जा रहे हो बोले हाँ एक बात कहूं बोलो महाप्रभु मैं जैसा निर्देश दूं वैसा करोगे महाप्रभु ने कहा बोलिए आप ब्रज में कर, में कर, ब्रिज में जाकर वृंदावन में जाकर ब्रिज ब्रिजवासियों से ज्यादा बात नहीं करना ठीक है और सुन एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा रात मत बिताना, ठीक है ठीक है तीसरी बात एक वैष्णव के यहां या एक ब्रजवासी के यहां केवल एक ही बार भिक्षा मांगने के लिए जाना बार बार बार बार उनके यहां पर भिक्षा मांगने भी मत जाना ठीक है और जब जाने लगे एक ने पूछा महाप्रभु आप ये सब क्यों कह रहे हैं महाप्रभु रोने लगते गए रोते रोते महाप्रभु ने जो कहा वो मैं आपसे कह रहा हूं महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा रात बिताओगे उस पेड़ से तुम्हारी प्रीति हो जाएगी ब्रिजवासियों के यहां बार बार बार बार उसी द्वार पर मांगने के लिए जाओगे और ब्रिजवासी तुमको बैठाकर कृष्ण की चर्चा करेंगे बार बार बार बार जाने से तुम्हारा उनसे संबंध हो जाएगा तो लोगों से तुम्हारी आसक्ति बढ़ जाएगी ठीक है जाने लगे महाप्रभु ने कहा एक बात मेरी और सुन लो एक बात मेरी और सुन लो बोलो रोते रोते कहते हैं तुम लोग जाना एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा रात बिता लेना ब्रिजवासियों के द्वार पर बार बार मांगने के लिए जाना एक एक द्वार पर बार बार जाना तुम्हारी इच्छाओं जो इच्छाओं करना लेकिन वृंदावन को छोड़कर बाहर मत आना तुम्हारी जो इच्छाओं कर। वृंदावन छाड़ी, तुमरा पायरे आसवे ये महाप्रभु के शब्द है और उन्हीं में से एक भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन्होंने सालिग्राम में से जिनकी भक्ति से ठाकुर राधा रमन प्रकट हो गए बड़ी प्रचलित कथा आप लोगों ने सुनी होगी सुनी होगी उनकी सालिग्राम की सेवा करते थे कोई कलकत्ता की कोई सेठ ठाकुर की पोशाक बांट रहे थे उनको भी दे गए उन्होंने मैं, मैं कर, क्या करूंगा ठाकुर तो मेरे पास में है नहीं है कहा ठीक है है आपको जो करना है, कर लेना, वो रात भर रोते रहे रात भर रोते रहे, कहते हैं सुबह जब नित्य कर्म करने के लिए चले गए और जब लौट कर आए तो ने कुटिया में क्या देखा साले में से भगवान राधा रमन प्रकट हो गए महाराजा वृंदावन आना जैसे बांकी बहरी की छवि है ना हा ऐसे मेरे राधा रमन की छवि जानते हो क्या करते हैं वो छीन लेन ले, चीन ले न ले के सब का ये मन सखीरी मेरो रमन चीन, चीन ले, ले।, ले हंस के सब का ये मन सकी मेरो राधा रमण राधारमणी मीरो राधारमणी मेरो बोलो राधारमणी मीरो राधारमणी छीन लेन ले छीन ले के सब गाय मन सखीरी मेरो र मन कायन सह राधा रमन ये भजन नहीं है भगवान राधा रमन की झांकी का वर्णन है भाव से ताली बजाओ संग में कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। मुकड़े को देख देखकोटी चंदा लजाय को मुथड़ी कुटी चंदा लजाय मुथुड़ी कोटी चंदा लजएँ घुँंगरारी लटे पे खटाएँ बारी जाएँ घुँंगरारी लटी पे खटाएँ बारी जाएँ घटाएँ बारी जाएँ जाए यज जादू कि जादू भरे तो नयन सकी मेरम छीन छीन लेन ले, ले हंस के सबकाई मन sakire <laughs> mirrora रमन बिहारी कर रमन बिहारी की तो छवी लागे है अति प्यारी की छवि लागे है अति प्यारी ऐ जी लागे आदि प्यारी राघ बिजरी गे ना राघ बिजरी गे श्याम संधन सर मेर राजमण राघ बिजरीघ बिजरी सात श्याम धन सरे रे मेर राजमण के सबका सब देख कोटी चिंदा लजाए बोलोरी कोटी देख कोटी चमिंदाल जाए घुंगाली लट पे घटाएं चमत्कार बता दूं। मैं जहां ठहरा हुआ हूं श्री लाटा जी के स्वागत होटल में जो कि हाजरा में है कल से मेरी कथा सूरत में है गुजरात में, में मेरा आठ बजे का आज का जहाज था नियम के अनुसार मुझको छह बजे मंच छोड़कर जाना था फिर, फिर, फिर, फिर कुछ और चर्चा होती कि मुझे 6 बजे निकलना था, था, जबी था मैं 8 बजे का जहाज पकड़ सकता था तो मैं ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि ठाकुर ऐसा लगता है कि आज मेरी सेवा तू कम लेना चाहता है तुझे मेरी कथा अच्छी नहीं लग रही ऐसा मैंने बोला यकीन मानना और मैंने आपसे कहा कि भक्तमाल की कथा अगर कोई सुनता है तो केवल ठाकुर सुनता है मैंने ऐसा ही बोला कुछ गुस्से में बोला कि मुझको तो कथा छोड़कर जाना पड़ेगा मजबूरी है मेरी फिर साधन नहीं है मुझको बंबई पहुंचना है वहां से बाई रोड मुझको सूरत पहुंचना है बस अब यकीन मानना मैं थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लग रहा था मैं जैसे ही मुड़ा जैसे ही मैं मुड़ा, मुड़ा और थोड़ी देर के बाद एयरलाइन से मेरे से पास, पास फोन आया, आया कि जो जु, जु, फ्लाइट आठ बजे थी, थी अब वो फ्लाइट नौ पचपन पे जाएगी और कलकत्ता से बंबई जाने वाले लोग जानते हैं रात को नौ बजे के बाद बंबई की कोई फ्लाइट नहीं है आज कल के शेड्यूल मुझे नहीं पता कब जाएगी लेकिन आज जेट की फ्लाइट नौ बचपन पे जाएगी बस फिर मुझे लगा कि मुझे ठाकुर से ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे लगा क्योंकि मैंने आपसे कहा वक्तमाल की कथा ठाकुर सुनते हैं गोविंद सुनते हैं ये ये आज, आज की घटना है आज की घटना है अब बताओ था, था, था, था। वो जेट का मालिक मेरा, मेरा कुछ लगता, लगता है ये मेरे लिए दो घंटे प्लेन लेट करेगा तो क्योंकि ठाकुर को मुझसे सेवा लेनी है मुझसे ठाकुर को सेवा लेनी है ऐसे ही ठाकुर के अद्भुत भक्त हुए जिनका नाम श्री रसिक मुरारी जी कहते हैं रसिक मुरारी जी उड़ीसा के जिन्होंने दीक्षा ली उनके जो गुरु जो थे वो बड़े अद्भुत संत हुए मैं शिष्य की चर्चा तो करूंगा पहले गुरु की चर्चा सब रसिक मुरारी जी के गुरु श्री बाबा श्यामानंद जी महात्मा गौड़ेश्वर आचार्य गौड़ी संप्रदाय महात्मा वृंदावन में एक स्थान है ठाकुर श्याम सुंदर जी का मंदिर वहीं बाबा, बाबा रहते थे और बाबा, बाबा के जीवन में एक सेवा थी एक सेवा थी वो सेवा क्या थी उस मंदिर के पास में ही बिल्कुल पास में सेवा कुंज है पास में ही सेवा कुंज है और आप लोग वृंदावन के रसिक जानते हैं सेवा कुंज में ठाकुर आज भी राज करते कल आप सुन रहे थे कि बांके बिहारी की मंगला आरती नहीं होती हमारे ठाकुर तो रास करते हैं, राज करते हैं तो श्यामानंद बाबा का एक नियम था वो नियम ये था कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए वो सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते थे सोहनी समझते हो एक बार राधे राधे बोलो मेरा निवेदन है यहां बातें नहीं करें आप लोग बैठकर और मैंने आपसे उस दिन भी कहा था छोटे बच्चों का यहां कोई काम ही नहीं है श्यामानंद बाबा के जीवन में बस केवल एक ही काम था सेवा कुंज में जाते वहां झाड़ू लगाने का काम करते थे एक ही का झाड़ू कहते हैं कि बाबा बूढ़े हो गए बाबा बूढ़े हो गए कमर झुक गई बाबा की सर्दी हो बरसात हो कुछ भी हो बाबा को झाड़ू की सेवा करनी ही करनी करनी ही करनी कहते हैं एक दिन किशोरी जी ने एक लीला करी रोज रास होता वहां पर एक दिन रास करते करते एक दिन रास करते करते किशोरी जी के पैर में जो पाजेब था उस पाजेब से एक नूपुर निकलकर गिर पड़ा नूपुर समझते हैं घुघरू और आप लोग जानते हो बाबा तो रोज झाड़ू लगाने जाते थे बाबा को वो नूपुर मिल गए नुपुर उठाकर बाबा ने रख लिया किशोरी जी ने अपनी सखी से कहा रलता से रलता मेरे पैर का नूपुर नहीं मिल रहा कहा है ललता ने कहा वो जो बाबा है ना श्यामानंद उसको मिला हो जाओ लेकर आओ।, ले आओ राज, राज। ललिता कहती है बाबा बाबा मेरी मेरी बहू के पैर का नूपुर आपको मिला बोले तेरी बहू के चढ़ाई शामिल सुध भी सिराई श्याम ऐसी मस्ती चढ़ाई समी मेरी सुध में सिर आई श्याम ऐसी मस्ती चढ़ाई शामिल मेरी सुध भी सिराई श्यामले is me si chadai सिर रचाए जमन किनारे शाम बंसी बजाए एक एक गोखी तो सं रचाए जमन किनारे राम बंशी बजाए जी ने माथे पर अपने नूपुर से एक बिंदी लगा दी जब श्यामानंद जी अपने गुरु के पास में आए गुरु का नाम श्री हृदयानंद जी गुरु ने कहा कि तुमने तिलक में ये क्या लगा रखा है गोड़ी, गोड़ी संप्रदाय में बीच में पहले तिलक नहीं लगता था बीच में बिंदी नहीं लगती थी तिलक के बहुत से प्रकार हैं। तिलक के बहुत से प्रकार हैं। तो श्यामानंद बाबा ने कहा अपने गुरुजी से कि तू तो मुझे किशोरी जी ने लगाई है बोले तुम झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो तू अपने शिष्य के माथे से बार बार बार बार बिंदी पहुंच रहे हैं बहुत ध्यान देना और जब नहीं हटी तब उनको लगा कि ये तो वैष्णव का अपराध हो गया उनको लगा वैष्णव अपराध हो वैष्णवों ने कहा आपने अपराध किया है दंड मिलना चाहिए तो बोले दंड कैसे मिले मैं स्वीकार करता हूं तो कहा हमारे यहां महात्माओं में दंड जो दिया जाता है गीला दंड दिया जाता है गीला दंड दिया जाता है आपको गीला दंड के कैसा कि बोले भैया महात्माओं को खूब भंडारा कराओ वही दंड है वही दंड है आज भी हमारे यहां श्याम सुदर मंदिर में दंडोत्सव मनाया जाता है उन्हीं की शिष्य श्री रसिक मुरारी बहुत ध्यान देना जीवन को बदलने वाली कथा कह रहा हूं बहुत ध्यान देना रसिक मुरारी जी की जीवन में एक चीज थी एक विशेषता थी जानते हो क्या वो संतों की सेवा तो करते थे संत आते थे और संतों का चरणामृत वो लेते थे आप कहोगे उसमें कौन सी बात है बहुत से महात्मा लोग संतों का चरणामृत लेते हैं लेकिन रसिंग मोरारी जी की विशेषता थी कि संतों का चरणामृत लेते थे लेकिन स्वाद से लेते थे आह स्वाद ले, ले कर लेते थे बहुत से लोगों को चाय पीने की आदत होती है ना अगर चाय में पत्ती ज्यादा हो जाए या कम हो बोले भैया मजा नहीं आया चाय ऐसी बनाओ उसमें ये होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए तो चाय का स्वाद बहुत से लोग ले ले, ले कर लेते ऐसे ही ऐसे ही रसिक मोरारी जी की विशेषता थी कि संतों का चरणामृत जो लेते थे वो स्वाद ले ले कर लेते थे एक दिन भगवान ने सोचा कि, कि रसिक मुरारी केवल दिखावा करते हैं कि वास्तव में संतों की सेवा का चरणा ब्रद लेते हैं रसिक मुरारी परीक्षा लेने के लिए एक बार मेरे ठाकुर एक एक कोड़ी का रूप बनाकर ध्यान देना ऐसा कोड़ी जिससे मवा निकल रही थी दुर्गंध आ रही थी ऐसी तो जिसका नियम था जो एक काम करकर चरणामृत भरकर उनको देता था उस सेवादार ने क्या किया और जितने वैष्णव लोग आए थे उन सबों के सभी लोगों के चरणों को धोया और उस को छोड़ दिया बोले इसका इसके को मैं क्यों धो और चरणामृत दे दिए। रसिक मोरदी जी ने जैसे ही चरणामृत लिया उस सेवादार से आज चरणामृत में वो रस नहीं आ रहा ये चरणामृत में कोई स्वाद नहीं आ रहा तुमने किसी वैष्णव का चरणामृत छोड़ तो नहीं दिया उसने कहा, गुरुजी, एक कोड़ी बैठा था जिसके पैर से मवाद निकल नहीं थी मैंने सोचा कि उस का उस उसका चरणामृत मैं आपको दूं बोले नहीं नहीं जाओ वैष्णव है और वैष्णवों का चरणामृत में धारण करूंगा कहते हैं कि उस कोड़ी के चरणों का जब धोया वो चरणामृत जब लिया है स्वाद आया स्वाद आया बनते हैं चरणाम चरणामत लेकर जब उस कोड़ी को प्रणाम करने के लिए आए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया सबको वो कोड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं लेकिन रसिक मुरारी को वो ठाकुर नजर आ रहे हैं हमारा देखो हा मेरे ठाकुर आए हैं ठाकुर आए कोड़ी बनकर आए ये रसीदी जी ऐसे संत संत सेवा कहते हैं एक बार पंगत चल रही थी पंगत समझते हो संत लोग जो भोजन करते हैं उसको पंगत कहते हैं। कभी वावन में आना हमारे आश्रम में जब मैं मैं रहता हूं तो मुझसे लोग पूछते हैं बोले महाराज क्या सेवा करें तो मैं बस यही कहता हूं जो ब्रजवासी संत महात्मा इनको खूब भोजन कराओ इनको खूब भोजन कराओ वृंदावन में रहता हूं मेरे ब्रज यात्रा धाम आश्रम में खूब छक्के भंडारे चलते संतों को खूब भंडारे चलते बड़े, बड़े प्रेम से तो और कभी देखो भन, भाल, भाल, पंगत देखो उनकी पहले जयकारा बोलते पहले तो वो जयकारा बोलते हैं खूब जयकारा बोलते उसके बाद फिर एक बार जयकारा जोर से बोलते सी तारम इसका मतलब भोजन चालू कर दो महात्मा लोग भोजन चालू कर देते हैं और जब भोजन चालू हो जाता है और जब भोजन का मध्य आता है तो मध्य आते ही एक बार फिर जोर से जयकारा बोलते हैं महाराज महात्मा समझते हैं कि इंटरवल हुआ है इंटरवल हुआ है अभी तो और तीसरी जयकार में देखो महात्माओं की पंगत देखो अगर हजार हजार महात्मा भोजन कर रहे हैं और एक महात्मा भी उठ गया दे दे दे दे दे। तो सबकी सब फिर पत्तल छोड़ देते हैं। नियम है आजकल की तरह से नहीं है कि उसी में उठा के खा रहे कोई आ रहा है कोई जा रहा है सब चल रहा है बात ऐसा नहीं तो महात्मा होगा तो पंगत चल रही थी एक महात्मा भांग, भांग खाते थे भांग, भांग, भांग समझते हो कोलकाता वाले भांग ही समझेंगे तो क्या समझेंगे अच्छा एक बार मैं कोलकाता में कथा करने आया कई साल पहले तो एक सज्जन थे उससे बोले महाराज हम भांग खाते हैं तो बुरा करते हैं मैंने कुछ कहा नहीं तो बोले आपके कृष्ण भी तो भांग खाते हैं मैंने कहा मेरे कृष्ण खाते हैं क्या प्रमाण आपको बोले आप कथा कल सुना रहे थे मैं सुनने आया था मैंने कि क्या कथा सुनाई मैंने मैंने कहा भगवान भांग खाते हैं बोले नहीं आपने कहा कि जब भगवान ने मिट्टी खाई तो बोले फिर मैया ने कहा मोह दिखा भगवान ने मुंह खोला सारे ब्रह्मांड का दर्शन, दर्शन कराया, कराया, का, दर्शन का, दर्शन का दर्शन कराया मैंने की कराया सब लोगों का दर्शन कराया कराया पृथ्वी का दर्शन कराया मैंने की दर्शन कराया मैंने कराया, सब पौधों का दर्शन कराया मुंह में मैंने की कराया तो वो कहता है जो मुंह में दर्शन कराया पौधे में उस एक पौधे में भांग का भी पौधा था लो कहने वाले कुछ भी कह देते हैं तो वो एक, एक महात्मा भांग खाते थे और जो भांग खाते हैं वो भांग खाने के बाद उनको फिर कुछ चाहिए तो वो अपने छोटे से भांग घोटते थे छोटे से भांग खोटते थे भोजन जब कर लिया तो कहते हैं भंडारी से हमको एक पारस और दो पारस समझते जो भोजन करते हैं उसके बाद जो भोजन एक व्यक्ति कब बांध लेते हैं उसको पारस बोलते पैकिंग फूड अंग्रेजी में पैकिंग फूड आहा। है आहा। पारस हमारे यहां पार्सल बोलते हैं आपके पार्सल बोलते हैं हमारे ये संस्कार वाले भी वही ठहरे हैं सब स्वागत होटल में तो वो यहाँ जल्दी चले आते हैं नाश्ता मारकर इटली डोसा और बोल के आते हैं नीचे बोले महाराज हम लोग जा रहे हैं हमारे लिए भोजन, भोजन पैक कर, कर भिजवादना पाएंगे महाराज बैठकर इनकी रोजाना पार्सल आ जाता है महाराज तो उसी को पारस कहते हैं उसी को पारस कहते तो बोले कि पारस दे दो तो भंडारी बोलता है अरे, अरे पारस तो अभी तो आपको आपने खाया है आपने खाया है तो कहते हैं ये मेरे सोटे का पारस चाहिए जो सोटा है ना उसका पारस चाहिए बोले मैं नहीं दूंगा महात्मा तो महात्मा मैं अड़ गया लूंगा और क्रोध में आकर क्या किया पत्तल जो उसने भोजन कर रहे थे उठाया उठाकर फेंका संजोक की बात रसिक मुरारी जी आगे झगड़ा सुनकर और उसके मुँह पर झूठी पत्थल जाकर पड़ी रसिक मुरारी के मुंह पे जैसी झूठी पत्तल पड़ी हाहा हा उनके मुंह में उनके मुंह में रसिक मुरारी जी ने कहा आज आपकी कृपा से मुझको संत का शीतल प्रसादी खाने को मिल गया देखो महाराज ये संतों की विशेषता होती है हर चीज में अनुकूलता देखते हैं अनुकूलता देखते हैं ऐसे रसिक बुरारी कहते हैं कि एक बार उड़ीसा में एक बार भाव से राधे राधे बोलो जोर से बोलो तुम्हारा भात खे ऐसे ना जोर जोरपुर बोलो बाबा कहते हैं इनके गुरुजी जी कोई वैष्णव थे उड़ीसा में उड़ीसा के कोई राजा थे उन्होंने साधु सेवा के लिए बहुत सी जगह बहुत सी जमीन दे रखी थी कोई राजा थे बहुत ध्यान देना और जब वो राजा चले गए उनकी जगह पर जो कोई दूसरा राजा बैठा हा? वो वैष्णव नहीं था वो वैष्णव नहीं, नहीं था उसने सारी सारी की सारी जमीन को हत्या लिया सारी जमीन हत्या लिया वहां वैष्णवों को चिंता हुई जमीन ले ली है अब साधु सेवा कैसे होगी साधु सेवा कैसी होगी सब जमीन हथियारी है तो उन्होंने तुरंत उड़ीसा से एक आदमी भेजा बुले जाओ रसिक मुरारी को बुलाकर लेकर आओ उससे कहना वो जिस हालत में है जैसा है वैसी चलावे गुरु की आज्ञा थी कहते हैं जब व्यक्ति वहां से बुलाने के लिए एक आया तो रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे किया नहीं था वो दिन चल रहा था ग्रास मुंह में डाल रखा था उस व्यक्ति ने कहा कि आपके गुरु की आज्ञा है आपको कहा है कि तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ कहते हैं गुरु भक्ति हो तो मुरारी की जैसे रसिक मुरारी ने सुना गुरुजी ने बुलाया है बस बिना हाथ धोए और बिना कुल्ला करे चल दिए गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को सामने से प्रणाम नहीं किया पीछे से प्रणाम किया क्योंकि मेरे भाई बहन हाथ झूठे हूं मुंह झूठा हो कोई संत महापुरुष गुरु को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए पीछे से प्रणाम करना चाहिए मंदिर में जाओ जूते खोल कर जाओ हाथ धोकर जाने चाहिए मंदिर में जाओ कथा में जाओ कुला करके जाना चाहिए ये नहीं कि मसाला खा रखा है पान खा रखे मैं आया आ रहा था करने तो एक मैया यह मुझे यही सीढ़ी पर मिली पान खा रखा था तो मुझसे कह रही थी गुरुजी आप कृपा करो कि मैं ब्रज में आऊ खा रही थी पान भरा था पान की छींटे मुझ पर पड़ रहे थे ये अभी की बात है, यहीं बैठी हूं कहीं ना कहीं दिख जाएगा पर कहा है वो है, है, है।, है तो सही है अपने आप हाथ खड़ा कर दे पान वाली मैया अपने आप हाथ खड़ा कर दे देख बेचारी संकोच में नहीं कि... चलो कोई गई क्यों मुंह टेढ़ा करके आ रही कथा में जाओ मंदिर में जाओ भैया मुंह साफ करके जाओ या, ये हाँ वो बैठ दो बैठ दो ये बैठ देखो ये बैठ मैंने कहा ना मैं ये जो देखता हूं वो बोलता हूं ये मैं तो बेचा नहीं पाया बैठी देखो आगे। चलो कोई बात, बात चलो उस, उसको मत देखो घूर के अब गलती हो गई अब अब ऐसा नहीं करेगी बेचारी है ना मैया नहीं करेगी ना हाँ और पान भी थोड़ा बहुत बहुत कोई बात नहीं तो इन नियम है भैया कथा में जाओ मंदिर में जाओ हाथ मुंह के शुद्ध हो होकर रसिक जी झूठे हुए आए थे अपने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपको सामने आकर प्रणाम कैसे करूं क्योंकि आपने कहा कि जिस हालत में हो उठकर चले आओ। मैं उस समय भोजन कर रहा था मैंने हाथ भी नहीं धोए कुल्ला भी नहीं किया गुरुजी ने कहा जा, जा पहले कुल्ला करके आओ हाथ धो के आओ फिर बात करें कुल्ला करके आए प्रणाम किया हाँ गुरु क्या परेशानी आ गई क्या बताऊंगी पहले के राजा कितने अच्छे थे कितनी जमीन दी थी उससे संत सेवा चलती थी साधु सेवा होती थी अब ये ऐसा आया है क्रूर शासक ऐसा आया है बाशाह इसने सारी जमीन क्या होगा मैं चिंतित हूं साधु सेवा कैसे होगी रसिक मुरारी जी ने कहा कोई बात नहीं मैं आ गया हूं आपके आशीर्वाद सब ठीक हो जाएगा बोले तुम उसके पास मत जाना बोले कोई आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? आप मेरी चिंता क्यों करते हैं कहते हैं रसिक मुरारी जी आए उसी राजा के कोई मुंशी थे मुंशी थे वैष्णव थे और रसिक मुरारी जी के शिष्य थे बहुत ध्यान देना उसी राजा के कोई मुंशी थे और रसिक मुरारी जी के शिष्य थे और आज गुरुजी पधारे हैं भाग्य गुरुजी आप के आने से कुटिया पवित्र हो गए कैसे आना हुआ सेवा बताओ कहा कि तुम्हारे राजा ने देखो ऐसे ऐसे सारी जमीन है। उससे कहो भाई जिसने दान दे रखा है उसको दोबारा क्यों लेते हो कहा गुरुजी संभव नहीं है वो बहुत दुष्ट शासक है और अब अगर आप जाओगे तो वो आपका भी कर देगा मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरुजी को कोई कुछ बोले गुरुजी मेरी इच्छा है कि आप जब तक इच्छा है आप आप रहो। उसके बाद उससे, उससे मिलने का विचार त्याग दो तो और आप चले जाओ। तीन दिन तक बहस चलती रही ने कहा कि क्या करेगा ज्यादा ज्यादा मारेगा ही तुसे इससे बड़ा तो कोई काम कुछ कर नहीं सकता कोई बात नहीं बात कोई बात, है। कोई बात है। कहते हैं कहते हैं तुम, तुम कह दो कि गुरु जी आए हैं बाकी मैं देख लूंगा तीन दिन के बाद मैं जब वो मुंशी मुनीम जो थे राजा के पास में आया राजा ने कहा तीन दिन तुम कहा थे काम पर नहीं आए उन्हें गुरु जी आए गुरु गुरुजी आए गुरुजी आए अच्छा गुरुजी से मिलवाओ हमको बोले मेरे गुरुजी हैं ऐसे नहीं आते पालकी भेजो उनके लिए पालकी भेजो ठीक है पालकी भेजे इधर वो मुनीम से तो कह दिया पालकी जाएगी पालकी पहुंच भी गई और इधर उस उस दुष्ट राजा ने क्या किया एक मावत से कहा मावत जो हाथी है अपना हाथी को मदरा का पान कराओ और उस मत मत माले हाथी को रसिक मुरारी के ऊपर छोड़ दो देखो कहते ही कि हाथी को छोड़ दिया गया रसिक मुरारी जी की पालकी आ रही है कहार ने देखा हाथी आ रहा है पालकी छोड़कर भागी। रसिक मुरारी कहा आप भी भागो ये हाथी मार डालेगा रसिक मुरारी जी आए हाथी से एक बात कही ए हाथी तुझे पता है कि तू हाथी क्यों बना क्योंकि तूने पूर्व जन्म में कोई बुरा काम किया होगा तू हाथी बना और अब इस जन्म में तू लोगों को सता रहा है तुझको पता है कि तू तो किसी में जाएगा हाथी सुन रहा है सूढ़ हिलाने लगा रसीपुराई ने माथे पर हाथ फेरा है और हाथ फेरकर मेरे भाई बहन हाथी ने चरणों में प्रणाम किया है गले में कंठी पहना दी माथे पर तिलक लगा दिया माथे पर तिलक लगा दिया कंठी पहना दी और कान में मंत्र भूख दिया हरी वो हाहा हा चेला बना दिया चेला बना दिया और ऐसी परंपरा है वैष्णवों में जब चेला बनाया जाता है तो चेले का नाम बदला जाता है जैसे नाभाजी का नाम नानदास रखा था शिष्य परंबरम इनका नाम गुरुजी ने रखा गज गोपाल दास क्या नाम रखा हाथी का गज गजगोपालास और वो हाथी झुक गया हाथी झुक गया भक्तों का आ माथा तो केवल ठाकुर के सामने ही झुकता है।, है ना केवल झुकता है इधर किसी के सामने नहीं झुकता माथा तो केवल परमात्मा के दर पे ही झुकना चाहिए शिराधे अरे वो मस्ती में काली बजाओ दोनों हाथ उठाकर जय हो नज़रों में हर घड़ी रहती है जल्बे आपकी नजरों में हर घड़ी रहती है जल्बे आपके नजरों में हर घड़ी रहती है जल्बे आपकी नजरों मस्ती का जाम आपने मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया जदा नहीं किया वो जो हाथी वैष्णव बना है ना वो कह रहा है जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया वो मैंने आप वह सर भी मैंने आप के दर पर झुका दिया वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका किसी को आज तक सजदा नहीं किया किसी को आज तक सजदा नहीं किया वो मैंने आपके भूसरी दर पर झुका दिया वो सर भी मैंने आप हे उस हाथी का नाम गज गोपाल दास है। वैष्णव बना दिया वैष्णव बना दिया इस संतों की विशेषता होती है मेरे भाई बहन संतों की विशेषता होती है इधर उस राजा को पता चला चरणों में गिर पड़े क्षमा मांगी और जो लिया था वो सब लौटा दिया इधर वो गज गोपाल दास जो हाथी था गुरु जी की आज्ञा थी संतों की सेवा करना दी जब संत लोग भोजन करके चले जाएं उनकी शीतल प्रसाद ही खाना बस अब क्या था गोपालदास संतों की सेवा करने लगे खूब संतों की सेवा करते किसी का सामान उठाते किसी का लेके आते अब संत भी कहते गोपालदास बोले हाँ हम्म हूँ जा, जा, आज आटा खत्म हो गया है बस दुकान पर जाते बोरी उठा के लिए आते लिए, लिए। किसी के यहां से कुछ ले आते दुरे दुरे किसी के यहां कुछ ले आते अब तो दुकानदार हाथी से परेशान होने लगे गुरुजी के पास खबर पहुंची उस समय एक दिन आते थे हाथी ध्यान दो बहुत ध्यान देना उस समय आते थे आज भी हमारे ज में आओ रमण में जो रमन वाले महाराज जी हैं गुरु काशनी जी की यहाँ पर आज भी जो आ, रात की शाम की जो आरती होती है वो हाथी आरती में, में आता है आहा, एक हाथी है वो आरती करता है ठाकुर जी की आज भी आप देखो रमन में आज भी, भी हाथी आता है आरती करने के लिए गुरु जी ने कहा कि क्या कर रहे हो गजगोपालास किसी को परेशान मत करो ठीक है केवल संतों के उसका परेशान संतों की सेवा करता और अब तो कुछ सामान की दरकार होती पहुंच जाते दुकान पर सूढ़ हिलाते समझ जाते कि भाई ये सामान लेने के लिए आया है मंडी से मंडी पहुंच जाते सामान लोग दे देते दे दे। कहीं संतों को जाना होता सामान रखकर अब तो खूब ऐसा सेवा करता गजगोपालस देखो ये वैष्णवों का चमत्कार है वैष्णवों का चमत्कार है चेतन तो क्या जड़ भी बदल जाते हैं अब बात नहीं विशेषता है संतों की कहते हैं कि एक बार एक राजा को पता चला ये हाथी तो इतना समझदार है कुछ सिपाहियों से कहा हाथी को पकड़ कर लाओ लेकिन दुष्ट को देखते ही हाथी चिंघाड़ता मारकर भगा देता लेकिन वो हाथी समझदार था एक की इज्जत करता था अगर कोई साधु वेश में आ जाए अगर वो संत वेश में आ जाए वो उसकी इज्जत करता था ये विशेषता थी कुछ सिपाहियों से कहा साधु वेश में जाओ और धोखे से साधु वेष में उसको पकड़ कर लेकर आ गए और जंजीरों से बांध दिया हाथी को खाने के लिए हाथी कुछ नहीं खाता क्योंकि गुरु की आज्ञा थी केवल संतों की शीत प्रसादी ही तुमको खानी है राजगोपाल दास कहते हैं कई दिन हो गए कई दिन हो गए हाथी ने ना पानी पिया है ना कुछ खाया कि एक बार उसको गंगाजी ले गए गंगाजी को देखकर मस्त हो गया बड़ी मस्ती से जल पिया है स्नान किए हैं, और उस गज गोपाल ने सोचा ऐसे राजा किस यहां जाकर मैं क्यों मरूं? अगर प्राण ही त्यागने हैं तो गंगा किनारे प्राण में क्यों नहीं त्यागू और बस अपने गुरु का स्मरण कर हरी बो अपने गुरु का स्मरण कर कर वो हाथी ने वही प्राण त्याग दिया जरा सोचना मेरे भाई बहन जो भक्त जो भक्त ठाकुर का भक्त अपने मंत्र से वैष्णव मंत्र से किसी जानवर को बस में कर सकता है तो क्या ठाकुर के नाम के मंत्र से क्या हम लोग नहीं बसीभूत हो सकते मेरे भाई बहन भगवान के नाम में वो शक्ति है पत्थर भी तैरते जब श्री राम जब समुद्र किनारे पहुंचे विश्वकर्मा ने कहा कि नलनील कर सकते हैं तो नल नील बंदरों से कहा ठीक है तो नल नील बंदर बस प्रभु का राम नाम लिखकर पत्थर को पानी में छोड़ रहे थे दे दे दे... और पत्थर तैर रहे थे पत्थर तैर रहे थे और आज, आज पत्थर, आज पत्थर, पत्थर को तैरते हुए देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए लक्ष्मण बोले भैया क्यों रो रहे हो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं क्या बताऊ इस समय की बात देखो लक्ष्मण समय की बात देखो एक समय ऐसा था कि हमको घर से निकाल दिया बनमन भटक रहे हम बनमन भटक रहे हैं पिताजी नहीं रहे सबकी क्या दशा हो गई घर बिखर गया तिनको की तरह से एक वो समय था लक्ष्मण एक, एक वो समय था, समय था। और एक समय ये है कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं महाराज एक समय ये समय आदमी का एक सा नहीं रहता मेरे भाई बहन बदलता रहता है राम नाम के प्रताप से पत्थर तैर रहे थे कहते हैं बंदर जब पत्थर तैर रहे तेर तैरा रहे थे लक्ष्मण को छोड़कर राम जी एक किनारे पर आ गए उन्हें सोचा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं कुछ सेवा मैं भी करूं कुछ सेवा मैं भी करूं तो राम जी ने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है मैं फेंकूंगा तो पत्थर तैरे ही जाएंगे राम जी ने एक पत्थर उठाया देखा कोई देख तो नहीं रहा पहले का ट्राई कर लूं राम जी ने एक छोटा सा पत्थर पानी में डाला पत्थर डूब गया राम जी को लगा कि शायद फेंकने में असावधानी हो गई अब सावधानी से मैं पत्थर फेंकता हूं राम जी ने फिर एक छोटा सा पत्थर उठाया और धीरे से जैसे पानी में फेंका पत्थर फिर डूब गया राम जी देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा हा हा हा हनुमान जी देख रहे थे हनुमान जी राम के पीछे पीछे खड़े थे हनुमान जी देख रहे थे राम जी ने कहा हनुमान यहाँ आओ तुमने कुछ कुछ कुछ देखा? देखा। देखा देखा। देखा? देखा? देखा बोले बोले बोले बोले नहीं नहीं प्रभु अरे तो देखा, तुम देख रहे थे। बोले देखा, बोले, क्या देखा? दो. क्या दो। देखा? देखा ये कि आप पत्थर फेंक रहे हो और पत्थर रा... अरे शुँ... शु... राम जी ने कहा हनुमान ये बात तुम कोई तुमको कहना नहीं प्रभु मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन हनुमान एक बात बताओ समझ में नहीं आ रहा मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं और मैं फेंक रहा हूं तो पत्थर तैर रहे हैं डूब रहे हैं और मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं हनुमान जी ने बड़े मजे की बात कही हनुमान जी ने कहा बोले प्रभु अरे जिसको जिसको तुम फेंकोगे वो संसार में डूब ही जाएगा और जो तुम्हारे नाम का सहारा लेगा वो तो तैर जाएगा ये नाम की महिमा है हरिबो हरिभो कलयुग में बिना ठाकुर के नाम के बिना ठाकुर की प्राप्ति असंभव है असंभव है बहुत से लोग कह देते हैं अरे अभी तक भैया ठाकुर का नाम ही ले रहे हो ये तो तुम्हारी प्राइमरी स्टेज है। इससे ऊपर उठो अब क्या नाम नाम इससे ऊपर उठो अभी नाम ही ले रहे अरे, हो अरे बाबरे हुए अभी कथा में ही जा रहे हो मेरे भाई बहन बिना ठाकुर के भजन किए हुए ठाकुर की प्राप्ति असंभव है मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं क्या ठाकुर का नाम माला से ही ले गिनके ही ले बोले आप माला से नाम गिनके लेते हो मेरे का नहीं जितना बन पड़े ठीक है किसी संत की एक बात मुझे याद आई है संत ने बहुत अच्छी बात कही बोले संत ने हाथ में माला दी उस माला को तोड़ दिया उस माला को तोड़ दिया और तोड़ कर कहता है अरे वो ऊपर ऊपर वाला देने वाला अनगिनत दे रहा है और उसका नाम मैं गिन के क्यों लू ये भी तो बात है वो नाम दे रहा है उसके देने में कोई कमी नहीं है कोई हिसाब नहीं है और मैं उसका नाम गिन गिन के लू? होना चाहिए कि हर श्वास कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर श्वास हर श्वास में ठाकुर okay. का नाम लो एक सांस वृथा नहीं चली जाए वृथा नहीं चली जाए ऐसे ही एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम श्री त्रिपुरदास जी महाराज था बहुत ध्यान देना त्रिपुरदास जी जाति के कायस्थ थे देखो संतों में कभी जाति बुद्धि नहीं रखना चाहिए ना संत संत होते है। सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत है बोले भैया गुरु बनने योग्य कौन है कहते हैं किंबा विप्रो बहुत ध्यान देना किम्बा विप्रो न्यासी ब्राह्मण हो सन्यासी हो किंबा विप्रो किंबा न्यासी किंबा शूद्र होए और जई कृष्ण बेटता से ही गुरु होए महाप्रभु कहते हैं अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है सब समझते हो ब्राह्मण हो सन्यासी हो अरे बाबा शूद्र भी हो शूद्र भी हो श्री कृष्ण के तत्व को समझ लिया है सही गुरु हो, वो हरु होने हो। वो जाति के कायास्थ थे उनके पिता किसी राजा के मंत्री थे ये ये ये त्रिपुरदास जी हमारे ब्रज के ही थे हा ब्रज में एक गांव है शेरगढ़ हमारे ब्रज ब्रजगीर्थकी कायस जाति के थे ऐसा नहीं कि हमारी ब्राह्मण जाति में हमारे गुरुजगौड़ में संत नहीं हुए गुरुजगौड़ में भी एक संत हुए श्री नारायण जी महाराज अद्भुत संत हुए राजस्थान के संत कृपा से इनका जन्म हुआ और इन इनके जीवन में केवल दो ही बात थी साधुओं की सेवा और ठाकुर का भजन और तीसरा लोगों की सेवा करना देखो गुर्जर और ब्राह्मण थे उन्होंने भी साधु सेवा पर जोर दिया असाय निरीय लोगों की सेवा पर ध्यान दिया और संजोग देखो यह कथा गुर्जरोर समाज करा रहा है उद्देश्य वही है सेवा का नारायण सेवा संस्थान नारायण सेवा संस्थान हाँ दूसरी बात उन्होंने सेवा पर जोर दिया और नारायण सेवा संस्थान भी सेवा पर जोर देती है लोगों से अपील करती है एक ऑपरेशन दो ऑपरेशन तीन ऑपरेशन चार पांच छह दस बीस पचास सौ मैं निवेदन करता हूं संस्कार के माध्यम से कथा सुन रहे हो अच्छी बात है भक्तमाल की लेकिन भक्तों का सिद्धांत अपने जीवन में उतारो भक्तों ने आजर में सेवा का प्राण संकल्प लिया है चलो आप सेवा नहीं कर सकते हो जिसके पास धन है वो धन से सेवा कर दो जिसके पास तन है तन से सेवा कर दो जिसके पास है मन से सेवा कर दो सेवा तो सेवा है सेवा तो सेवा है सेवा कर बहुत से बच्चे देख रहे हैं मेरे भाई बहन आपको देख रहे हैं और जिन भक्तों ने कथा सुनकर आज यहां अपनी अपनी सेवाएं ऑपरेशन की राशि भेंट की है उन समस्त भक्तों के लिए मेरा बहुत बहुत बहुत बहुत साधुवाद है हृदय से आशीर्वाद है उन सबके लिए या जो लोग विचार कर रहे हैं अब विचार मत करो समय नहीं संकल्प कर लो संकल्प कर लो कम से कम एक ऑपरेशन की सेवा राशि तो हम भिजवाएंगे ही संस्थान के नंबर चल रहे हैं अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नारायणदास जी महाराज के जीवन में सेवा थी चमत्कार तो बहुत थे उनके जीवन में एक जगह यज्ञ चल रहा था तो घी कम पड़ गया रात का समय था संतो संत फ होते उन्हें कहा कि काम करो इस नदी में से भर लो भर लो उनसे कह देना कि बाद में डाल देंगे बोले तो पानी है बोले भर लो कोई बात नहीं बस पानी समझकर भर लाए और वो घी हो गया चमत्कार की बात है ये। मैंने सुना है जब भंडारा चलता था ठाकुर का भोग लगाकर तुलसी डाल देते थे पात्र रख देते थे सौ का अगर भोजन बनता था तो 200, 500, जितने भी लोग थे भोजन कर लेते थे महाराज ये विशेषता थी विशेषता थी। कलकत्ता में आज भी उनकी उनका उत्सव मनाया जाता है और जिस गांव में थे गांव का नाम भैया भूल रहा हूं सिड्डा गांव कटे, कटे जैसलमेर जिले में सिद्डा गांव में है और वहां हर साल मेला होता है और कलकत्ता में भी जो उनके नाम से नानदास मंडली भी पूरी बनी हुई है ग्रुप बना हुआ है भजन कीर्तन जगह जगह उनका चलता रहता है हर महीने कीर्तन होता है तो संतों के जीवन में केवल सेवा है और त्रिपुरदास जी महाराज के जीवन में भी बस सेवा थी ध्यान दो भैया इनके पिता राजा के यहां पर मंत्री थे एक बार इनके पिता नहीं रहे किसी कारणवश तो राजा ने इनसे कहा त्रिपुरदास तुम अपने पिता की जगह पर काम संभाल लो इच्छा नहीं थी लेकिन राजा का आग्रह था पिता की गद्दी पर बैठ गए लेकिन राजा जैसा कहता वैसा जो बात ठीक होती उसको तो मानते लेकिन गलत बात को मानते नहीं थे मा बहुत ध्यान देना भैया राजा का वो ही सेवक चल सकता है जो राजा की हां में हां मिलावे, है ना जैसा के वैसा कर दे तो, तो, तो वो अच्छा आदमी है और जहां अपनी लगावे नहीं? और वो राजा की बात मानते नहीं थे राजा उनसे नाराज हो गया उनको कैदगाने में डाल दिया सारी संपत्ति छीन ली देख, देख सारी संपत्ति छीन ली मैंने आपसे कहा मेरे भाई बहन जब भक्तों पर कष्ट आता है तो ठाकुर को पीड़ा होती और ठाकुर ने कुछ ऐसा पानक बनाया राजा को सपना दिया कि इसको छोड़ो छोड़ दो लेकिन इस संपत्ति छीन लग थी संपत्ति नहीं दी राजा ने लेकिन भक्तों के पास जो संपत्ति होती है मेरे भाई बहन वो संपत्ति धन की नहीं होती वो संपत्ति तो केवल भजन की संपत्ति होती है और उनकी कुटिया जो थी ठाकुर के भजन से भरी हुई थी और कुटिया के जर्रे जर्रे से कोने कोने से कृष्ण कृष्ण के नाम की ध्वनि आती थी उनकी निष्ठा श्रीनाथ जी में थी श्रीनाथ जी जो अभी वर्तमान में राजस्थान में है नाथद्वारा में ये ब्रज से ही गए गोवर्धन से कही थी संजोक की बात अभी दो वर्ष पहले हमारे कलकत्ता के ही तो बैठे हैं श्री मोहन जी श्री संजय प्रचार ट्रस्ट ने वहां श्रीनाथ जी में ही भागवत कथा का विशाल आयोजन कराया और श्रोता जो थे वो श्रीनाथ जी थे।, थे तो वो श्रीनाथ जी आजकल राजस्थान में है लेकिन पहले वो ब्रज में ही थे गिरिराज जी थे तो उनकी निष्ठा गिरिराज जी में श्रीनाथ जी में निष्ठा थी त्रिपुरदास जी का एक नियम था कि जब साल में जब सर्दी पड़ती थी बहुत ध्यान देना जब सर्दी पड़ती थी तो वो अपनी तरफ से ठाकुर को बेशकीमती गर्म शॉल भेजते थे और वो ठाकुर सेवा में बार बार उठना बैठना बंद करें ध्यान दो ठाकुर सेवा में और ठाकुर जी स्वीकार करते थे उसको कहते हैं मेरे भाई बहन इस बार जब सर्दी प्रारंभ हुई उनके पास कुछ था नहीं क्या दे रोने लगे कि मैं ठाकुर क्या दूं आप हर बार सेवा में शॉल पहुंचती थी गर्म दुशाला पहुंचता था जाती थे ना काइों के यहां लिखा पढ़ी का काम ज्यादा होता था उनके यहां पर एक बेश एक दवाद थी। दवाद समझते हो जिसमें शाही घोली जाती थी इसको बोलते हैं उस पर कुछ सोने चांदी लगे होंगे बाजार में उसको बेचा बेचा कुछ ही पैसे मिले और उस पैसे से अब ऊनी चौल तो आती नहीं सेवा तो भिजवानी थी तो कुछ मीटर कपड़ा मोटा खद्दर टाइप का तो मलबल टाइप का कपड़ा मोटा वो लिया और लेकर भिजवा दिया और भंडारी जी से कह दिया कि ये सेवा है लेकिन गुरु विठल जी से मत कहने। कि ये मेरी सेवा आई कहना नहीं क्योंकि तो उनको संकोच हुआ कि गुरु जी समझेंगे कि त्रिपुरदास की इस बार सेवा नहीं आई कहते हैं भंडारी के पास जो कपड़ा था वो जो उत्थान भेजा उन्होंने और इस कपड़े का करूं क्या ये तो कपड़ा किसी मतलब का नहीं है तो जो भगवान के जो वस्त्र थे वस्त्रों को बांधने के लिए जो एक पोट्री जैसे समझे जो भगवान के वस्त्र थे उन भगवान के वस्त्रों को उस कपड़े में डालकर बस पोटरी जैसे बांधकर कर रख दिया अब देखना ध्यान देना मेरे भाई बहन कहते हैं सर्दी, सर्दी का समय था एक दिन, दिन। ठाकुर जी को जोर की ठंडी लगी ठाकुर जी रहे हैं? उनके दात भी कर -कर, कर कर बोल रहे दात भी बोल रहे हैं विठलनाथ जी बोले जैज ठंड लग रही है ठाकुर ने इशारा किया हां कंबल उड़ा दो कंबल उड़ा दिया ठंडी नहीं गई एक काम करो अंगीठी लगाओ कच्चे कोली की अंगीठी रख दी ठाकुर जी फिर भी कांप रहे जितनी ऊनी बस्ती सब पहना दिया ठाकुर फिर भी का थ जी बोले जय जय क्या लीला है क्या चाहते हो साफ साफ बोलो क्या चाहते हो आज जजे बोले है बिठलनाथ हाँ जय जे हां प्रभु अरे त्रिपुरदास की सेवा नहीं आई क्या इस बार ठाकुर कहते हैं त्रिपुरदास की सेवा नहीं आई क्या बोले ठंडी कैसे जाएगी त्रिपुरदास का कपड़ा लपेटूंगा तभी सर्दी जाएगी महाराज तभी सर्दी जाएगी भंडारी से पूछा आया तो था है जल्दी जल्दी लाओ, चल्दी लाओ। वो, कपड़ा आया, मोटा का। वो कपड़ा आया और उस कपड़े के वस्त्र बनाए और वस्त्र बनाकर ठाकुर को धारण कराया मेरे भाई बहन ठाकुर की ठंडी तब गई है महाराज ठाकुर की ठंडी तब गई अंगीठी जल रही थी कंबल ओढ़ रखा था लेकिन ठाकुर की सर्दी नहीं गई सर्दी गई है त्रिपुरदास की उस वस्त्र से गई है। मेरे भाई बहन भगवान कुछ नहीं देखते ना ना भगवान अगर देखते हैं तो बस केवल भाव देखते हैं भाव से ठाकुर को कोई एक चीर भी दे दे और मेरे भाई बहन भगवान तो भक्त पर कृपा करने के लिए बहाना खोजते हैं बहाना खोजते है। और भगवान बहाना पहले ही खोज लेते हैं कृपा करने से पहले मैं भागवत में कथा कभी कभी सुनाता हूं मुझको याद आ रहा है प्रसंग समय तो नहीं है लेकिन मन कर रहा है सुना दू सुना देता हूं एक बार की बात महारानी द्रौपदी देखो माताएं जो पहले वस्त्र पहना करती थी जो वस्त्र पहनती थी साड़ी होती थी और साड़ी के ऊपर एक वस्त्र और लपेटती थी जिसको उत्तरीय कहते थे। जिसको उत्तरीय कहते थी हमारे वृंदावन में आज भी परंपरा है गोस्वामी परिवार की जो माताएं हैं उत्तरीय लपेट के ही घर से निकलती हैं तू महारानी द्रौपदी यमुना में स्नान करने के लिए आई संजोग से महारानी द्रौपदी का जो उत्तरीय था वो नया था नया था दासी ने ठाकुर को अर्पण कर कर उनको जैसे ही दिया पहनने के लिए द्रौपदी की दृष्टि यमुना में खड़े एक महात्मा पर पड़ी जो महात्मा थर थर थर थर काप रहे थे विदुषी थी समझने में देरी नहीं लगी वो महात्मा दुर्भाषा जी थे स्नान ध्यान संध्यान कर कर रहे थे और स्नान करते करते दुर्भाषा की जो लंगोटी जो थी वो पानी में बह गई थी द्रोपदी समझ गई विदुषी थी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे हुए जो उनका नया उत्तरीय था उस उत्तरीय को फाड़ा फाड़कर एक कपड़े की चीर देखो महात्मा लोग जो लंगोटी पहनते हैं उनके कमर में एक रस्सी बनी रहती है और एक चीर से ही काम चल जाता है और एक एक, एक, एक चीर फाड़कर कर द्रौपदी ने जैसे ही पानी में डाला पानी का बहाव तेज था वो चीर बहती हुई आगे बढ़ गई महारानी द्रौपदी ने फिर चीर फाड़ा चीर फिर आगे बढ़ गई चीर फाड़ती जा रही है और संज की बात देखना उनके हाथ में नहीं आई अंतिम चीर हाथ में बची द्रोपी कहती है गोविंद मेरी भाग की बलिहारी देखो मैं वहां जा नहीं सकती और वो मेरे पास में आ नहीं सकते क्या मुण? क्या मेरे द्वारा क्या इनकी लाज का संभर्षण नहीं हो सकता गोविंद का स्मरण कर महारानी द्रोपदी ने रोते रोते उस चीर को पानी में बहाया है संजो से वो चीर उनके हाथ में आ गई दुर्वासा जी ने चीर को लिया लंगोटी की तरह बांध कर यमुना में से निकल कर आई द्रौपदी ने प्रणाम किया और प्रणाम करकर जब खड़ी हुई दुर्वासा जी ने कहा बोले बेटी मेरे बिना कहे हुए तूने मुझे बूढ़े की लाज बचा ली है मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं जीवन में कभी ऐसा समय आए गोविंद तेरी लाज बचाएंगे वह ठाकुर तो बहाना पहले से ही खोज लेते बहाना पहले से ही खोज लेते बना दिया बहाना द्रोपति का उद्धार करने के लिए बहाना ठाकुर खोजते थे भगवान को कथा सुननी होती है कथा सुननी थी ठाकुर ने बहाना खोज बहाना खोज लिया ठाकुर ने हवाई जहाजी लेट कर का लेट कर दिया भाई हवाईजाज है विचित्र बात एक बार भाव से राधे राधे बोलो मुझसे आज कोई पूछ रहा था दाने हर साल की भांति गयाजी में तर्पण भागवत होने जा रही है पिति तर्पण भागवत अगर किसी को अपने पितरों के निमित्त शिव भागवत कथा करानी हो आप लोग गयाजी में आकर यजमान बन सकते हैं कथा सुन सकते हैं भागवत की पोथी को भी बिठा सकते हैं गया जी गया जी हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है जहां पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है ऐसा गया जी तीर्थ में हर साल कथा श्राद्ध पक्ष में हो रही है इस बार 18 सितंबर से 24 सितंबर तक गया जी में कथा हो रही है आप लोग वहां भी रहकर भी कथा सुन सकते हो भागवत की पोथी बैठा सकते हो और जिनको कैलाश मानसोवर की यात्रा मेरे साथ में करनी है लगभग सब सीटें भर गई है स्थान पूरे हो गए हैं दो चार पांच ही बाकी हैं और वो ही लोग खबर लें जिनके पास पासपोर्ट हो जो चलने की इच्छुक हो इस बार हम लोग मुक्तिनाथ की यात्रा भी कर रहे हैं जहां पर भगवान मुक्त हुए थे शालिक्राम के रूप में एक बार भाव से राधे राधे बोलो जोर से बोलो समय खिसक रहा है है ना इच्छा थी कि पूरा भक्त माल उड़ेल दूेलना समझते हो सुनाऊ भक्तों कुछ ही भक्त हो पाते हैं एक भक्त, एक भक्त की चर्चा, चर्चा। और सुनो भाव से राधे राधे बोलो जोर से बोलो राजस्थान में एक भक्त हुए टोंक जिले में टोंक है ना जयपुर से आ गए टोंक जिले में एक भक्त हुए वहां एक गांव है धुआं गांव जिसको बोलते हैं। वहां भक्त जिसका नाम धन्ना धन्ना जाट जाट थे इनके पिता के यहां साधु महात्मा आते थे महात्माओं की सेवा होती थी इनके कहते हैं कि एक बार धन्ना छोटे थे कुछ महात्मा लोग आए और महात्मा लोग ठाकुर सेवा करते हैं साथ में शालिग्राम रखते हैं हम लोग भी जहां जाते हैं साथ में सालिग्राम ही रहते हैं सबसे सरल सेवा है वो सालिग्राम की सेवा है आपको कि कैसे भैया धोके पी जाओ और दिखा के खा लो सबसे सरल सेवा शालिग्राम की है धो के पी जाओ दिखा के खा जाओ भक्तमाल में एक आती है एक महात्मा थे तो वो शालिग्राम की सेवा कर मुंह में रख लेते थे महाराज एक भक्ति कथा आती है भक्त तो छोटे थे धन्ना महात्मा लोग सालेग्राम की सेवा कर रहे थे तो वो रोज बैठ के देखते थे पूछा ये क्या है बोले ठाकुर जी हैं और महात्मा दिखा के खाते थे ये भोग लगाते जाओ बाहर जाओ भूख तो भूख के लिए पर्दा लगता था एक दिन धन्ना ने पूछा कि बोले कि भोग लगता है इसलिए पर्दा लगना चाहिए महात्मा लोग कुछ दिन रुककर जब जाने लगे धन्ना ने कहा बोले बाबा काला काला पत्थर हमको भी दे दो ना क्या करेगा लेकिन बच्चा हट करने लगा और आप लोग जानते हो संसार में तीन हट बाल हट राज हट और तीसरा बोलो ना हा हा हा इधर है ना बच्चे ने हट किया और जब हट किया अब महात्मा ने कहा क्या दू अच्छा कल दूंगा ठीक है तो महात्मा ने ऐसे एक पत्थर दे दिया बोले बोले क्या करें बोले सेवा कैसे करूं महात्मा ने कहा का काम करियो धोके पानी पी जाइयो और इनको दिखा के जब ये खा ले तब चाहते थे कि दिखा के कह खाइयोग कि जब ये खा ले तब खाइयो देखो बच्चा तो अच्छा था खेती किसानी उनके यहां पर होती थी अब अगले दिन क्या हुआ नवा दुबा दिया और नवा दुबाकर बोले अब बो भोग लगाऊं मोटी मोटी टिक्कर मोटी मोटी टिक्कर जैसे जाट जाटलू खाते और ऊपर खूब घी ऊपर घी और कुछ सब्जी कुछ थी सब्जी खाली सुखी घी के साथ रख दिया खा लो अच्छा, अच्छा अकेले अच्छा, से खाओगे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर घूम गया नहीं खाई अच्छा नहीं खा बोले तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा देखो, देखो। कहते हैं तीन दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे तीन दिन तक बच्चा तो अवरोध होता है ना ठाकुर इतने कठोर तो नहीं होते ठाकुर को तो आना ही था ठाकुर आ गए प्रकट हो गए ला धन्ना रोटी दे छोटे से गोपाल आ गए और रोटी खा रहे हैं जब खाते खाते आधी रोटी खा ली अब धन्ना वो में पानी आ रहा तीन दिन से कुछ नहीं खाया था ना दन्ना ने मनी मन सोचा ये तो स्वाद स्वाद में सब खेत जाएंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो दन्ना ने कहा कि यहां बोले बहुत हो गया अब आधी मेरे लिए है भगवान के हाथ से रोटी छीन ली मारा देख हाथ से रोटी छीन ली और छीन कर खाने ले चीनी कर खाने लगे अब तो यू ही क्रम चलने लगा समय बीतता गया समय बीतता गया।, गया एक दिन की बात भगवान कहते धन्ना बोले हा मैं तेरा खाता हूं तो कुछ काम भी मैं तेरा करूंगा बोले तो क्या काम करूंगा बोले मैं तो गोपाल हूं मैं तो क्या काम जानते हो बोले मैं गैया चराना जानता हूं सच बोले हा सच ठीक है भगवान धन्ना की गईया चराने जाते थे एक दिन की, दिन की बात, बात एक दिन की बात वो जो महात्मा थे ना जिन्होंने पत्थर दिया था आगे ऐसे घूमते हुए आगे धन्ना बोले हा बाबा पूजा पाठ बोले बहुत बढ़िया चल रही है पूजा पाठ बोले जो ठाकुर दिए थे वो कहा पत्थर दिया था कहां मुस्करा कर कहता है वो तो गाय चराने गया है वो तो गाय चराने गया है गाय चराने गया है पत्थर बोले हां कहा है? चलो हमारे से चलो देखा खेत पर ले गए भगवान गैया चरा रहे दिख रहा है धन्ना को दिख रहे हैं महात्मा को नहीं दिख रहे धन्ना कहां है सामने तो है सामने ही तो है हे भाव तुम बूढ़े हो गए हो तुमको दिखता नहीं है क्या हां धन्ना नहीं दिखता हां धन्ना नहीं दिखता